मंत्रपाठ सहना सहनौ भुन सह वीर करवा वही तेजस्वी नीतमस्तु म विषा वही शांति शांति शांति चलिए जी हमारा जो पाठ चल रहा था जी कक्षा में आपका स्वागत है हमारा जो पार्ट चल रहा था वो सैतालीस फोर्टी थ्रू थ्री चल रहा था जी इसमें हमने आपको बताया था कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो सूत्र से पहले उत्थान का लिखे है नितर का समाधि क्या है निर्भित का समापति क्या उसको बता दिए हैं उसी बात को बोल रहे हैं कि यही बात सूत्र बता रहे है सूत्रकार बता रहे हैं कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यम ईव शून्य मात्र निर्भाषा निर्विकर का तो बोल रहे हैं कि स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर मे स्मृति के हटाने पर स्मृति किसका जी स्मृति मने शब्द अर्थ अर्थी शब्द और अर्थ की जो स्मृति क्योंकि सवितर का जो समापत्ति है उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान तीन चीज होता है ना जी बने उसमें घुला मिला होता है तो वो जो घुला मिला होता है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों जो अभेदन भाषित होता है शब्द और अर्थ जो इतरे तराध्यास जो है शब्द और अर्थ के जो ज्ञान है उन ज्ञान का इतरेतर अभ्यास इतरेतर बने शब्द और अर्थ दोनों एक था प्रतीत होना प्रतीत होता है ना हाँ जी तो बोल रहे हैं कि निर्वतर का समापत्ति में शब्द अर्थ जो मिले हुए जो ज्ञान है वो नहीं होता उसमें शब्द का ज्ञान नहीं होता माने शब्द शब्द सहित अर्थ का ज्ञान नहीं होता ये समझ लीजिए तो बोलते स्मृति पर सिद्ध हो उसमें शब्दार्थ ज्ञान की स्मृति हट जाती है और उससे जन्म जो शब्द और अनुमान शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान श्रुद्ध ज्ञान और अनुमान ज्ञान इसकी भी स्मृति की निवृत्ति हो जाती है क्योंकि व्यक्ति जो है शब्दार्थ ज्ञान करता है तो उसका ज्ञान करने के बाद ही तो फिर शब्द और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण आता है ना जी तो उसके स्मृति की परिशु हो जाने पर हट जाने पर और स्वरूप शून्यम शून्यवा स्वरूप मने बुद्धि का जो स्वरूप है प्रज्ञा का जो स्वरूप है चित्त का जो स्वरूप है वो उस समय ज्ञात नहीं होता बल्कि उस चित्त के अंदर उस बुद्धि के अंदर जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उसी अर्थ वाला उसी स्वरूप वाला हो जाता है इसलिए तो स्वरूप शून्य शून्यवा अर्थमात्र निर्भाषा अर्थमात्र की कराने वाली जो है का समापत्ति होती होती है, समा, होती है। समाधि मैंने आपको बता दिया था और उसी का जो है यहाँ पर भाषाकार उसी की व्याख्या कर रहे हैं बोलते शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्य स्वरूपता प्रज्ञा स्व इव प्रज्ञारूपम ग्रहणात्मक त्यक्त पदार्थमात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूप सा बोल रहे कि जो मन्य जो समपत्ति शब्द संकेत शब्द संकेत का मतलब कि शब्द के द्वारा अयम गऊ ये गौ है ऐसा शब्द के द्वारा जो हम संकेत कर रहे हैं तो शब्द संकेत शब्द के द्वारा जो संकेत है संकेतित जो अर्थ है तो उस शब्द से युक्त जो अर्थ है अर्थात शब्द और अर्थ शब्दार्थ ज्ञान जो है शब्द और अर्थ के ज्ञान का जो इतरे तराध्यास है एक दूसरे से जो घुले मिले हुए हैं संकीर्ण है तो उस शब्द संकेत की स्मृति हट जाने पर और उससे उत्पन्न उससे जन्य जो सूत्र ज्ञान और अनुमान ज्ञान तो तीन तरीके का ज्ञान हो गया एक हो गया शब्द के द्वारा संकेत जो कर रहे हैं उसे संकेत रूप जो ज्ञान है कि अयम गौ मैं कहा कि यह गौ है कोई नहीं जानता कि गौ क्या है गौ किसे कहते है कोई व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति मुझसे पूछा कि भाई आ, ये क्या बोलते हैं कि आ, आनंद जी कौन है डॉक्टर सुधीर आनंद कौन है ऐसा मुझे किसी ने पूछा अब वो नहीं जानता है तो वो सामने जो सुधीर आनंद जी है उनका हाथ पकड़े कहेंगे कि ये सुधीर आनंद जी हैं। तो ये सुधीर आनंद जी हैं, तो हम शब्द के द्वारा संकेत कर रहे हैं तो शब्द के द्वारा संकेत जो अर्थ है और उसका जो ज्ञान हुआ वो शब्द संकेत ज्ञान हुआ समझेगी हाँ जी हेलो हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी हाँ जी हेलो हेलो नहीं मुझे तो सुनाई आ रही है आपकी आवाज जी हेलो आचार्य जी आचार्य जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है हेलो। नहीं, आचार्य जी तो मुझे तो आवाज आ रही है हाँ तो मैं बता रहा था मैं बोला कि कोई मुझसे पूछता है ना, मेरा नाम का सुधीर आनंद जी कौन है तो मैं क्योंकि कोई गए अगले साल जाएंगे या कभी भी आप जैसे सपोज डे कि जो महासम्मेलन में और उसमें सुधीर आनंद जी से किसी को मिलना है और मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी सुधीर आनंद जी को जानते हैं कौन है तो मैं संकेत किया कि ये जो है सुधीर आनंद जी है या हाथ पकड़ा करके बोलते है अयम सुधीर आनंद सुधी तो वो जो हम शब्द के द्वारा कहा कि यह सुधीर आनंद है ये शब्द के द्वारा जो संकेत किया जिस अर्थ को संकेत किया उस संकेत से जो ज्ञान हुआ संजय जी हाँ जी क्या सुधीर आनंद है जो संकेत है और इस संकेत से जो ज्ञान हुआ वह तो हो गया शब्द संकेत ज्ञान तो उसमें क्या क्या है उसमें शब्द है अर्थ है और उसका ज्ञान है है ना जी शब्द अर्थ ज्ञान है शब्द अर्थ और ज्ञान तो शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों अविभाग रूप से अवैध रूप से उपस्थित हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो शब्दार्थ ज्ञान का जो इतने तरह है यही शब्द संकेत है शब्द अर्थ और ज्ञान का जो घुला मिला जो प्रतीति है एक सा जो अध्यास है इतने तर मान एक दूसरे के साथ जो अध्यास है उसका नाम शब्द संकेत है समझ गया जी शब्द संकेत का मतलब क्या हुआ शब्द मान्य शब्दार्थ शब्दार्थ ज्ञान नाम इतने तरह शब्द संकेत ऐसा कहेंगे कि शब्द अर्थ और ज्ञान का एक दूसरे के साथ अभ्यास एक दूसरे के साथ प्रतीति हुआ है शब्द संकेत क्योंकि तो उसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों होता है मिला वाला अभिभाग भा, रूप से तो उस ज्ञान के अभाव हो जाने पर वो ज्ञान नहीं होता उसमें अभाव हो जाने पर और क्या होता है जी शब्दार्थ ज्ञान जो है अर्थात हम उसी से तो सूत और अनुमान ज्ञान होता है उसी के शब्द ज्ञान शब्द मतलब आगम और उसी से बनता है फिर जो है आ, अनुमान तो उसी से जन्म मान शब्द संकेत से जन्म जो श्रुत और अनुमान जो ज्ञान है उसके भी अभाव हो जाने पर ग्राह्य स्वरूप रखता ग्राह्य जो स्वरूप है ग्राह्य का जो स्वरूप है जो ग्रहण करने योगी जो विषय है उसके जो स्वरूप है उस स्वरूप से उपरक्त उससे युक्त जो प्रज्ञा है उससे उपरक्त जो प्रज्ञा है उससे युक्त जो प्रज्ञा माने बुद्धि सज्ञा माने बुद्धि हां बुद्धि बुद्धि माने बुद्धि माने चित्त मन तो उससे उपरक्त जो मन है उससे उपरक्त जो बुद्धि है उससे उपरक्त जो चित है, चित्र ग्रहण त्यक् चित्त जो है तो चित्त का भी अपना कोई स्वरूप है कि नहीं हाँ जी। चित्त जब उसमें सात्विक वृत्ति आ जाती है जब विवेक ख्या हो जाती है तो उस तो आत्मा को चित्त का दर्शन होता है कि नहीं जैसे आत्मा को चित्त के माध्यम से खुद का दर्शन होता है तो चित्त भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ना जी तो चित्त का जो स्वरूप है मानो वह रूप जो ग्रहणात्मक है जो ज्ञानात्मक है उसका अपना स्वरूप क्या है जी चित्त का अपना स्वरूप क्या है बुद्धि का अपना स्वरूप क्या है ज्ञानात्मक जी जी ज्ञानात्मक है ना जी जी ग्रहण स्वरूप वाला है जान स्वरूप वाला है क्योंकि तो उसमें सत्व की प्रधानता होती है ना रज तब चला गया तो वह सत्य गुणात्मक जो होता है वह जो ज्ञान ग्रहणात्मक हो गया ना हाँ जी तो ज्ञानात्मक जो प्रज्ञा रूप है ज्ञान रूप वाला जो प्रज्ञा रूप उसका अपना जो स्वरूप है उसको छोड़कर वह चित्व अपने स्वरूप को मानो छोड़ देता है अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है होते हुए भी उस समय अपने रूप वाला न हो करके मानो अपना रूप को त्याग दिया और त्याग करके पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसी वाला बन जाता है समझीजिए हाँ जी तो इस पदार्थ का कोई एग्जांपल लेके कौन कैसे बनेगा उसमें कह दीजिए अच्छा बताइए इधर देखिए ये जो है शीशा है आपके सामने दर्पण है अब दर्पण है या स्फटिक मणि है तो स्फटिक मणि का अपना जैसा वास्तविक जो रूप है मानो स्फिक मणि अपने वास्तविक रूप को भूल सा गया भूला तो नहीं है वह वो अपना स्वरूप सा भूल गया और जो रंग उसके पास आया उस रूप वाला वह हो गया अच्छा अच्छा ठीक है शीशा है दर्पण है दर्पण के सामने आप जाते हैं दर्पण का मानो कि दर्पण अपने स्वरूप को भूल करके हमारा जैसा स्वरूप है उस रूप वाला हो गया समझे कि नहीं हां जिस तरह आपने मेरा एग्जाम्पल दिया था तो उसमें वो खादी सुधीर आनंद को ही देख रहा है उस समय हाँ उसी रूप वाला उसका चित हो गया अच्छा सुधीर आनंद वाला जब वो समाधि होगी तो उसी आ, वाला सामान्य भी होता है मतलब सामान्य व्यक्ति का भी होता है परंतु वह स्थिर नहीं होता है ना जी जी हाँ जैसे मैंने तो वृत्ति सारूपा में क्या बताया था कि जब चित्त की प्रति निरोध नहीं होती है जब नहीं रुकती है एकाग्र नहीं होता है तो वृत्ति जैसा आया उसी रूप वाला वह बन गया ना जी जी हाँ चित्त जो है उसी रूप वाला बन गया तो बन तो जाता है रूप वाला उसमें भी परंतु उसमें चंचलता होती है क्रोध आया तो अपने आप को क्रोधी ही लग जाता है ना चित्र की क्रोध रूप वाला है चित्र अच्छा अच्छा अजय हाँ जी मैं समझा हाँ जी चित्त की वृत्ति जब नहीं रुकती है तो अन्यवस्था में वृत्ति के स्वरूप वाला हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूप जो कहा था स्वरूप और अन्य अवस्था में वृत्ति के स्वरूप वाला तो वृत्ति की जैसे वृत्ति होती है उसी रूप वाला हुआ आत्मा अपने आपको समझने लग जाता है अब उसका उल्टा ये समझिये कि वो चित्त की वृत्ति जैसी हुई तो उस रूप वाला हुआ वृचित्त अब यहाँ पर हुआ तो आत्मा उस रूप में समझता है अपने आप को मैं ऐसा हूँ परंतु वास्तव में वैसा चित्र शक्ति ऐसा समझता है परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है ऐसे ही अब चित्त को ले लीजिए अब चित्त का मैंने चित्र जो है चित्त जब समापति होती है निर्वितर का समापत्ति होती है तो निर्वितर का समापत्ति में क्या होता है कि चित्त का जो स्वरूप है प्रज्ञा जो बुद्धि है उसका जो अपना रूप है प्रज्ञा रूप जो ग्रहणात्मक ज्ञानात्मक है ज्ञानात्मक जो उसका रूप है उसको वह छोड़ दिया और जो वस्तु है उस वस्तु वाला वह बन गया ऐसा दर्पण आप बनाइए आपका जितना बड़ा चेहरा है उतने बड़ा ही दर्पण आप बनाइए एकदम साफ है बड़ा नहीं होना चाहिए बड़ा जब रहेगा तो बड़ा ये दिखेगा तो वह जो है उतना बड़ा बनाइए और उसके सामने अपने आप को ले जाइए अपने चेहरे को ले जाइए जब आप ले जाएंगे तो वो दर्पण कैसा दिखेगा दर्पण क्या दिखेगा जी चेहरे को ही दिखेगा चेहरा वाला ही दिखेगा ना जी को तो चेहरा ही है जी तो मानो कि वह दर्पण अपने रूप को त्याग दिया है और उस सामने जो पदार्थ है उसके रूप को ग्रहण कर लिया उस रूप वाला हो गया है समझ आया जी जी तो ऐसे ही यहाँ पर चित्त जो है चित्त का भी अपना रूप है ना जी हाँ जी चित्त का प्रूप क्या है बुद्धि का प्रूप क्या प्रज्ञा का ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक हाँ जी वो तो प्रज्ञा रूप है वह जो प्रज्ञा रूप है बुद्धि रूप है ज्ञानात्मक जो है ज्ञान रूप, रूप वाला जो प्रज्ञा ज्ञान रूप वाला जो प्रज्ञा रूप है वह बुद्धि रूप जो है चित्त रूप जो है मन रूप जो है उसको वह त्याग दिया मनो त्याग करके मनोचित्त उसको त्याग दे रहा है चित्त क्या त्याग देगा आत्मा उसको त्याग देता है, है? परंतु तो इस चित्त पर यह है तो चित्त उसको त्याग कर और पदार्थ स्वरूपा पदार्थ मात्र स्वरूप वाली ग्राह्य कन, स्वरूपा कन्न स्वरूपा पन्न में बहुत मने वह जो प्रज्ञा है पदार्थ मात्र रूप वाली और ग्राह्य रूप जैसा बना हुआ जो पदार्थ है वैसा बना हुआ होता है या वैसा बना हुआ वो प्रज्ञा होती है और सा निर्वितर का समापत्ति है और वही जो है निर्वितर का समापत्ति है समझ गया जी वह निर्वितर का समापत्ति है माने उसमें शब्द नहीं होता शब्दार्थ ज्ञान जो तीनों नहीं होता केवल अर्थमात्र का ज्ञान होता है अर्थ मात्र होता शब्द नहीं होता मैं शब्द अर्थ ज्ञान जो तीनों होता अर्थ मात्र की होती है अर्थ मात्र का जान। जान तो उसमें भी होता है परंतु तो अर्थ ही होता है केवल उसमें शब्द से युक्त अर्थ का ज्ञान नहीं होता तीनों का नहीं ज्ञान होता तीनों संश्लिष्ट नहीं होता केवल बस अर्थमात्र की प्रती होती है अर्थ रहता है समझे तथा तो और वैसे ही व्याख्यान किया गया है वैसे ही अस्मा भी मन असमा भी वेद मन अस्मा भी वेद व्यामा भी मान वेद व्यास ही या आ, अस्मा भी, आ, वो जो अस्मा भी अपने भी कह सकता है या माया वेद व्यासेना व्याख्याता यही बात जो तो है मेरे वेद व्यास के द्वारा व्याख्यान किया गया है उत्थानिका में शुरू में यही बात कही है ना जी वेद व्यास ने समझे हाँ तथा तो व्याख्या और साथ साथ ये भी है कि इसके थोड़े दूसरे तरीके से भी व्याख्या करते हैं ये तो तथा तथा व्याख्याता का मैंने पीछे जो उत्थानिका महर्षि वेद व्यास ने किया है उसके साथ हमने जोड़ दिया है परंतु जैसे हमारे गुरु जी हैं वो पढ़ाए हैं और भी जो स्वाई विश्वंग जी है वो भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं जो कि आगे मैं बता रहा हूँ क्या तथा व्याख्याता को आगे के साथ जोड़ रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे ही किसी विद्वान ने व्याख्या की है जो व्याख्या यहाँ है ये मैंने जिस जो व्याख्यान यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया है इसकी व्याख्या की है जैसा व्याख्यान यहाँ पर हमने किया है अर्थात महर्षि प्रतंजी ने किया है और मैंने किया है वैसे ही व्याख्या किसी दूसरे विद्वान ने भी किया अर्थात उसमें प्रमाण दे रहे हैं हाँ जी जी? हाँ जी ये तो यहाँ पर स्मृति परिशुद्धो स्वरूप सुनिय मात्र निर्भाषन निर्भित इसकी जो व्याख्या यहाँ पर महर्षि वेद्याजी शब्दार्थ जो पदार्थ ये कर रहे है मैंने व्याख्या जो किए हैं वह तो उसकी व्याख्या है उसी उसकी व्याख्या सूत्रार्थ की व्याख्या है परंतु महर्षि वेदी में स्वयं बिना सूत्रार्थ के विदाउट सूत्रार्थ के भी व्याख्या किए थे ना जी? हां जी। मेरे भीतर काका। तो वहाँ पर बिना सूत्र के वो जो व्याख्या किए थे तथा तो उसके अलावा तो मैं व्याख्या ले रहा हूँ उत्थानिका में मैंने जो व्याख्या की है वह मैंने वैसे ही व्याख्या मैंने की है जैसी व्याख्या यहाँ पर इस सूत्र के सूत्र बता रहा है और सूत्र के अर्थ के द्वारा जो बहने व्याख्या किया है स्वतंत्र रूप से हमने व्याख्या किया एक तो ये हो जाएगा और दूसरा जो हमारे गुरुजी हमें जो पढ़ाए हैं हमें बताएं, वो है कि वैसे ही व्याख्यान अन्य विद्वान भी करते हैं जैसा की पीछे वक्त किया गया है समझे हाँ क्या करते हैं जी ऊपर है बोलते तस्या मने तस् मैने उस निवितर का समापत्ति का तस् लोक तस्ह लोक के साथ जोड़ दीजिएगा है नस्या एक बुद्धियुपक्रमो ह्यर्थात्मा अनुप्रचय विशेषात्मा गवादिर घटादिर वोक ये तो लोक है ना जी तो तपस्या का लोक के साथ जोड़ दिएगा मनु उस नि का सभापत्ति का लोक लोक लोग तो होता है जिसमें यू नो आ, ब्रह्म लोक उस रूप में लोक कहते हैं उसका आ, जो जो लोक लोक का मतलब होता है या लोक ते दृश्यते हाँ, हाँ, जहाँ पे वो दिख, पता चले जो दिखता जो दिखता है जो दिखता है दिखता है वो लोक है जो दिखता है वह लोक है समझोजिए हाँ जी हां क्या दिख क्या दिखता है संसार हाँ जी दिख, <coughs> <coughs> दिखता है कि नहीं दिखता है लोक लोकांतर दिखते हैं उसी में तो जो दिखता है वही वो पृथ्वी दिखता दिखती है इसलिए पृथ्वी लोक है चंद्रमा दिखता इसलिए चंद्रमा लोक है लोक के ते दृश्य ते यहा सूर्य दिखता इसलिए सूर्य लोक है ये जितने भी तारे इत्यादि दिखते हैं इसलिए तारे इत्यादि स्टार्स इत्यादि जो है सब लोक है समझ गए तो पृथ्वी लोक चंद्र लोक इत्यादि जितने भी ये लोक हो गए ऐसे ब्रह्म भी लोक है आपने ब्रह्मलोक की चर्चा कर दी यहाँ पर ब्रह्म लोक की कोई ये नहीं है परंतु तो आपने कहा आप आप जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है, समाधि समाधि होने के बाद ये जो लोक है इससे भिन्न एक लोक है जो मोक्ष है व्यक्ति को दिखता है प्रत्यक्ष होता है उसी योगी को इसलिए वह भी लोग हम सामान्य व्यक्ति को तो प्रत्यक्ष नहीं होता परंतु योगी को तो प्रत्यक्ष होता है ना जी, हाँ जी। तभी तो इतने मोक्ष इत्यादि की इतने शास्त्र की चर्चा है और ये इस तरीके से है जिस को पढ़ रहे हैं मोक्ष शास्त्र योग दर्शन का तो, तो ये ब्रह्म ब्रह्म इसलिए का भी लोक है ब्रह्म लोक भी है वो दिखता है व्यक्ति को वो ब्रह्म का स्थान दिखता है ब्रह्म का मोक्ष दिखता है इसलिए ब्रह्मलोक हो गया समझी जी हाँ।, हाँ तो ये जो, जो दिखता है वो संसार दिखता है इसलिए संसार हो गया लोग उसको भाषा में कहें तो विषय क्या कहेंगे जी विषय विषय लोका माने विषय लोका का मतलब वह जो दिखता है तो बताइए पृथ्वी एक विषय है कि नहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है ऐसे पृथ्वी लगनी वाली से भी तो विषय है ना जी वो दिखता जो है ये भी विषय सब्जेक्ट जैसे कह देते ना जी कौन सा विषय तो पृथ्वी एक विषय हो गया सूर्य एक विषय हो गया चंद्रमा एक विषय हो गया ये सब विषय हो गया शब्द स्पष्ट रूप का स्कंध ये सब विषय हो गया है ना जी तो यहाँ पर लोका माने विषय य ऐसा हम सरल भाषा में कर सकते हैं तो बता रहे की उस निर्वित जो समापत्ति है उस निर्वित समापत्ति का जो लोक है जो विषय है वह क्या है अगर निर्वतिक समापति में क्या होती है दूसरे विद्वान ने जो व्याख्या की है वो तो निर्वतिक समापति का लोक क्या है निर्वत्र का समापति में क्या विषय होता है क्या होता है तो कर एक बुद्धि उपक्रमो वह जो लोक है वह जो विषय है वह जो दर्शन होता है जो दर्शन होता है लोक का जो दर्शन होता है ऐसा भी अर्थ मैंने क्या था जी जीड लोक तो वह जो निर्भित समापत्ति में जो दर्शन होता है हिंदी में मैं अर्थ हम ले लेंगे परंतु तो यदि आप संस्कृत के आधार पर अर्थ करेंगे तो तस्या का मतलब निर्वित समापत्ति का लोक और हिंदी में जब करेंगे समझाने के लिए सब भाषा में तो निर्वितर का समापत्ति ती में जो दर्शन होता है लोकामाने जो दर्शन होता है लोकामा क्या हो गया जी जो जो दर्शन होगा जो हाँ होता है हाँ, जो दर, जो दिखता है जो दृष्टिगत होता है जिसका ज्ञान होता है जो भी एक माने एक चीज को समझ लिया अपनी भाषा में कुछ भी कहिए मैंने उसी से मिलते जुलते शब्दों को लेकर के तो निर्भित समापत्ति में यह का अध्याहार कर लीजिएगा तो निर्भित समापत्ति में यह लोक जो दर्शन होता है जिसका दर्शन होता है जिसका ज्ञान होता दसमव ज्ञान भी होता है ना जी, जी। जिसका ज्ञान होता है वह के स्वरूप वाला है तो किसका ज्ञान होता है गवादी घटा दिवादी का ज्ञान होता है या घट इत्यादि का ज्ञान होता है क्योंकि समाधि तो है नहीं ये तो समाधि है जब व्यक्ति संप्रजा असंप्रजा संप्रजा समाधि लगाता है और उस समय जब उसकी का समापत्ति होती है निर्वितर्क होती है उसको जैसे योगी को तो उस योगी को जिसमें अपने मन को लगाएगा उसका ज्ञान होगा ना जी जी पदार्थ तो यहाँ जी पदार्थ का यहाँ उस पदार्थ का इसलिए गवादी का ना गवादी घटादी वाह गई घट इत्यादि गौ इत्यादि में समापत्ति लगाएगा तो गौ इत्यादि का ज्ञान होगा गौ इत्यादि का पृथ्वी गौ के अर्थ बहुत सारे हैं गौ के अर्थ गाव भी है गौ के अर्थ पृथ्वी है गौ के अर्थ इंद्रिया भी है गौ के अर्थ सूर्य भी है ये सब सब आ जाएगा इसमें गवादी का मतलब हो गया ये ये, ये सब सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह उपग्रह सब ये गऊ है समझे हाँ जी पूरा ब्रह्मांड लोक ही गौ है गऊ तो जो चलता है वो गौ है तो जो गऊ इत्यादि जो पदार्थ है जो लोक है और घट आदि और जो घट इत्यादि सरल में मतलब घट घड़े घड़े इत्यादि ले लिया न में तो पूर्व वो ले लिया गाय गाय से लेकर के और पृथ्वी इत्यादि सब ले लिया और घट इत्यादि में छोटे इत्यादि जितने भी ले लिया क्योंकि वो छोटा गया ना जी उसके पेक्षा घड़े घट इत्यादि तो गऊ इत्यादि और घट इत्यादि जो लोक है ये लोक है इसका दर्शन होता है निर्वित्र का समापत्ति में इस अर्थ का दर्शन होता है समझे हाँ जी तो वह क्या है तो बता रहे हैं कि एक बुद्धियुपक्रमों एक बुद्धि में उत्पन्न होने वाला एक बुद्धि में उत्पन्न होने वाला ए उपक्रम मैने एक बुद्धिम उपक्रमते जनयती एक बुद्धि उपक्रम ऐसा मने एक बुद्धिम जनयती एक बुद्धिम जनयती जन्य। उपक्रमते उपक्रमते का मतलब है जनयती एक बुद्धि को जो पैदा करने वाला है जो विषय गौ इत्यादि जो विषय है कोई भी गौ इत्यादि गौ इत्यादि या घट जो भी लोक है जो भी विषय है वह एक बुद्धि को पैदा करने वाला एक ही ज्ञान बुद्धि मानी ज्ञान एक ही ज्ञान को एक ही ज्ञान को पैदा करने वाला विषय वा होगा दिन दिन ज्ञान को पैदा करने वाला विषय नहीं होगा नहीं होगा एक ही बुद्धि को बस वह गौ है तो गौ ही एक ही बुद्धि को पैदा करने वाला एक जान को पैदा करने वाला होगा भिन्न भिन्न जान को पैदा करने वाला नहीं होगा तो एक बुद्धि को पैदा करने वाला उत्पन्न करने वाला या एक बुद्धि को आरंभ करने वाला या एक पदार्थ के रूप में अनुभूय अनुभूयमान होने वाला एक पदार्थ के रूप में अनुभव होने वाला या एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला समझ गया जी एक बुद्धि उपक्रमाकार तो वह जो लोक होता है वह जो गवादी घट जो लोक होता है एक बुद्धि उपक्रम होता है माने एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है एक ही बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है भिन्न भिन्न बुद्धि को उत्पन्न करने वाला नहीं होता तो एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ही अर्थ अर्थात्मा वह अब अर एक बुद्धि को जो पैदा करेगा तो एक बुद्धि एक ज्ञान को पैदा किया तो एक ज्ञान सब तरिका में जो एक ज्ञान हुआ तो शब्द अर्थ ज्ञान ये तीन का हो गया वहां पर वह तीन रूप में वह तीन का समूह हो गया वहां पर तीन का ग्रुप हो गया परंतु यहाँ पर केवल अर्थ का है केवल अर्थ आत्मा है अर्थ रूप है जो सामने विद्यमान पदार्थ है जिस पर वह योगी ध्यान लगाता है साधक ध्यान लगाता है तो वो जो है अर्थ रूप जो है अर्थ रूप वह लोक है गौ गो, गोई कहते जो अर्थ रूप है ना शब्द है न शब्द का ज्ञान है शब्द अर्थ ज्ञान जो है वो लेकर के अर्थ रूप है वो अर्थ रूप लोक है और अणु प्रचय विशेष विशेष आत्मा और वह जो है अर्थ जो है वह क्या है अणु अणु माने अवयव अणु क्योंकि कोई भी पदार्थ जो समूह है वह अनु अनु से मिलकर के ही बना हुआ है ना जी कि नहीं नहीं ठीक है परमाणु से मिलकर के ही बना हुआ है ना जी तो परमाणु से मिले तो अणु अनुप्रचय तो वह अनुओं का समूह विशेष क्या जी अणु का समूह मैंने अनु नाम अणु अनुप्रचय तो अणुओं का जो प्रचय है अणुओं का जो समूह है स्थूल रूप जो परिमाण है वो अनुप्रचय हो गया समझ गए जी जी। और अणुप्रचय मैंने स्थूल रूप परिमाण और स एव मने स आत्मा यश आत्मा मन स्वरूपम यश्य वही अणुओ का जो समूह विशेष है अणुओं का जो परिमाण स्थूल रूप है समूह विशेष है और समूह विशेष ही स्वरूप है विशेष स्वरूप है जिसका समझ गए सो गया अणुप्रतय विषय जिस विषय का मैं जिस विषय का स्वरूप अणुओं का समूह है अणुओं का समूह विशेष है समझ जी, अणुओं का समूह विशेष रूप है इसमें कर्मधार्य समास भी किया देखा जा सकता है बहुबरी किया मैंने ऐसा भी कर सकते हैं कि अनु नाम प्रचय अनुप्रतय और अनुप्रतय अनुओं का जो समूह हो गया अणुओं का समूह और और समूह विशेष अणु नाम प्रतय अणुप्रतय और अनु विशेषा अनु प्रत्यय विशेष अनु प्रत्यय विशेष और अनु प्रत्यय विशेष रूप विशेष बहुबड़ी समासी होगा जी विशेष के साथ कर्मारे हो गया और प्रत्यय अनुरो के समूह विशेष आत्मा है जिस दो इत्यादि घट इत्यादि लोक का वह घट इत्यादि लोक जो है अनुप्रचय विशेषात्मा हो गया तो कहने का अभिप्राय है कि की निर्वित नामक जो समापत्ति है उस निर्वितर का समापत्ति में एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अर्थ रूप अवयवों का समूह अनुमान अनुपरमाणु जो अवयव है उस अवयवों का समूह विशेष रूप वाला गौ इत्यादि घट इत्यादि विषय का दर्शन होता है घट इत्यादि का दर्शन किया जाता है इसमें समझिए फिर मैं बोल रहा हूं बाधोपीत कर दे रहा हूं आगे सुनेंगे पूरा सरल भाषा में निर्भित समापत्ति में योगी को एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अर्थ रूप अवजों के समूह विशेष रूप वाला गौ इत्यादि घट इत्यादि का ज्ञान होता है योगी को समझे हाँ जी हा, आ, और शब्दार्थ करेंगे तो शब्दार्थ हो गया कि निर्भित समापत्ति का विषय एक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला अर्थ रूप अवयवों के समूह विशेष रूप वा, वाला स्वरूप वाला गौ इत्यादि घट इत्यादि होता है माने इसका विषय ये होता है क्रम से कर देंगे तो अन्वय से करेंगे तो से ये होगा कि उस समापत्ति माने तस्या मान उस निर्भित समापत्ति का एक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अर्थरूप अर्थरूप अणुओं का समूह अर्थात अवयवों का समूह विशेष रूप वाला गौ इत्यादि घट इत्यादि विषय होता है ऐसा हो गया लग रहा है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा हाँ जी एक, एक प्रश्न जो आता है तो जिस तरह आप... घड़े को देख रहा है कोई व्यक्ति इस रूप इस समाधि में घड़े hmm. को तो साधारण व्यक्ति भी देख सकता है ठीक तो है इस समाधि में उस समाधि में अंतर है की साधारण व्यक्ति का मन डावाडोल हो सकता है दूसरी चीजों में भी जा सकता है इसमें खाली उसी में फोकस रहेगा और किसी में नहीं रहेगा और किसी में नहीं रहेगा और निर्भित बे और किसी में नहीं रहेगा अवित में तो होता है योगी का क्या होता है शब्द होता तीनों है हाँ, तीनों, हाँ तीनों रहता है तीनों उसके मतलब तीनों अभिवाद रूप से तीनों रहता है उसमें तीनों को उसको तीनों का रहता है इसमें केवल उसको घड़ाई दिख रहा है और उसमें मन किसी चीज में और में डावा डोल नहीं हो रहा है उसमें नहीं हो रहा है और निर्भित में केवल अर्थ दिखता है हाँ जी समझिए अर्थ के रूप में किसमें आप घड़े का तो अर्थ घड़ा अर्थ हो गया ना घराई तो अर्थ है घराई तो अर्थ है घड़े का ही स्वरूप देख रहा घर का वही वही दिखेगा वही प्रतीत होगा उसमें शब्द समाप्त हो गया हाँ। सभी में शब्द भी था अर्थ भी था और उसका शब्द ज्ञान भी था अब इसमें एक चीज में मुझे समझ नहीं आती घड़ा देख रहा है तो उसका ज्ञान तो अपने आप ही समझेगा उसको की घड़ा उसको पता है क्योंकि पहले से की घड़ा देख रहा हूँ इसका नहीं तो वो फिर फिर वो फिर फिर फिर निर्वित नहीं हुआ सभी तर्क हो गई वो सही वो तो सभी तर्क हो, हो गया वो तो जब वो देख रहा कि मैं घड़ा देख रहा हूँ तो वो घड़ा भी है घड़ा शब्द का भी ज्ञान हो रहा है अर्थ का भी ज्ञान हो रहा है और मैंने शब्द मैंने शब्द है यह था की ये शब्द है ये अर्थ है ये शब्द है ऐसा भी ज्ञान है ये अर्थ ऐसा भी ज्ञान है और ये इस शब्द का इस शब्द से अर्थ का बोध हो रहा है सभी ज्ञान मैंने शब्द अर्थ ज्ञान तीनों घो मिले होते हैं और इसमें केवल इसमें केवल जो है शब्द का उसमें शब्द का भी ज्ञान होता है कि इस अर्थ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इस शब्द के लिए इस अर्थ के लिए शब्द है ऐसा हुआ इस अर्थ के लिए ये शब्द है या इस शब्द से ये अर्थ का बोध होता है और अर्थ भी होता है और फिर जो अर्थ हो गया सामने तो ज्ञान भी होता है और इसमें केवल अर्थ होता है इसमें भी ज्ञान होता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि समापत्ति तो ज्ञानात्मक होती है ना जी ऐसा भीतर का हो या निर्भित हो है तो ज्ञानात्मक ही परंतु तो ये ज्ञानात्मक क्योंकि इसमें तो वृत्तियां तो, तो होती है ना जी वृत्ति जानी है परंतु तो ये काग्र वृत्ति है इसमें तो ये जो है ज्ञानात्मक है परंतु इसमें केवल तो अर्थमात्र तो तो तो तो तो प्रतीति हो रही है इसमें शब्दार्थ ज्ञान की तो प्रती नहीं हो रही पीरों की प्रतीति नहीं हो रही है केवल अर्थमात्र की प्रती हो रही है घरेप घड़े का स्वरूप ही दिख रहा है उसको ये नहीं पता कि घड़ा पानी इसमें रखा जाता है ठंडा करने के लिए मैंने ये पता नहीं अमन ये नहीं पता वो ले ही नहीं जाता बुद्धि ले नहीं जाता। अमन उधर नहीं जाता, नहीं जाता ये हो गया उसका कि उधर जाती तो ही तो नहीं होता पता, उसको पता, पता नहीं तो सब कुछ होता है परंतु उस योगी के अंदर इतनी योग्यता हो जाती है की उस समय शब्द को भी विस्मृत कर देता है अच्छा वही मैं समझ गया समझ गया मैंने शब्द भी विस्मृत हो गया उस शब्द से इस अर्थ का बोध होता ये भी हो गया। अर्थ, मात्र, अर्थ मात्र दिख रहा होता है उसको अभी घड़ा घड़ा दिख रहा है बाकी सब कुछ समाप्त हो गया बाकी सब समाप्त हो गया तो ये तो बहुत ऊंची चीज होगी ना जी हाँ जी मैं समझ गया मैं इसे अपने मन में भी पक्का करना चाहता था यही समझना की फोकस इतना कंसंट्रेशन इतनी हो गई है इतनी कंसंट्रेशन हो तभी तो उनको विशेष उसमें दिखेगा ना जी कोई चीज हाँ नहीं ठीक है मैं समझ गया उसको तो ये तो, था। तो आगे आगे करें रहे विशेष हो अब वो जो लोक है गवादी जो लोक है जो समापत्ति में जो जिसका दर्शन होता है दर्शन किया जाता है चित्र के माध्यम से दर्शन किया जाता है तो ये जो गवादी जो लोक है गौ इत्यादि जो पदार्थ है यह संस्थान विशेष है क्या है जी? संस्थान विशेष संस्थान विशेष मतलब कि समूह विशेष है अब जब से युक्त एक विशेष समूह है तो संस्थान का मतलब हो गया समूह समुदाय समझे जी हां संस्थान का जो लिटरल मीनिंग करेंगे तो समर्ग है और स्था धातु है समहैर सम्यक रूप से स्थित होने वाला सम्यक रूप से ठहरने वाला विशेष समूह हो गया तो सम्यक रूप से ठहरने वाला तो जैसे आप घड़े को देख रहे हैं तो घड़े के अंदर परमाणु है अलग अलग परमाणु है तो अलग अलग जो परमाणु है तो अब अलग अलग जो परमाणु है तो अलग अलग परमाणु मिल करके जो है वह अलग सम्यक रूप से स्थित रहने वाला एक समूह हो गया ना जी घड़ा हाँ जी या संस्थान का अर्थ जो है समूह विशेष इस रूप में ले लीजिए कि सम्यकतया सम्मान्य सम्यकतया स्थान स्थीयते या अवयवाह यत्र य संस्थान क्या बताया जी बोलिए सामने जे इसका जो अर्थ है उसको ध्यान में रखकर के मैं विग्रह कर रहा हूं कि सम्यकतया तो बहुत सारे अवलव है उसने स्थियंत कर दीजिए या जाति में भी एक वचन कर सकते हैं स्थियते भी कर सकते हैं स्थियंत भी कर सकते हैं तो सम्यक तया स्थियंते अवलबा जहा पर सम्यक रूप से अवयव ठहरते हैं रहते हैं कर्ता में सम्यकृष्ठ अवयवाह यत्र जहां पर रहते हैं अवयव ज... सम्यक रूप से तो ये अनु परमाणु इत्यादि जितने भी हैं वह सम्यक रूप से कहा रहते हैं क्षेप में किसी घड़े में जिसमें मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही रहेगा ना जी जी हाँ। घड़े इत्यादि पदार्थ में रहेगा ना जी हाँ। सूर्य इत्यादि के जो परमाणु हैं वो का ठहरते हैं अच्छे तरीके से सूर्य में सूर्य में, में। चंद्रमा के जो परमाणु है, हैं वो कहा ठहरते हैं चंद्रमा में शरीर के जो परमाणु है का ठहरते हैं शरीर में तो, संस्था, तो संस्थान हो गया संस्थान संस्थानम और संस्थानम चौ असौ विशेष अस् विशेष अपना विशेष पुमलिंग है संस्थानम न पुंसकलिंग है तो संस्थानम चा या संस्थानी चा संस्थानम च कीजिए कभी विशेष एक वचन संस्थानम चा और असौ विशेष अच्छा संस्थान और वह अविशेष तो वह जो आकृति रूप जो हुआ समूह रूप जो हुआ समुदाय रूप जो हुआ और वह विशेष तो संस्थान विशेष माने समुदाय विशेष सरल अर्थ हुआ विग्रह करके आपको हमने बता दिया समझ गए जी? जी। तो सत संस्थान विशेष वह जो संस्थान विशेष है वह संस्थान विशेष समुदाय विशेष क्या है भूत सूक्ष्म नाम साधारणो धर्म ये इसलिए कह रहे हैं स्पष्ट कर रहे हैं कि ये ये लोग जो है ना जो क्षणिकवादी है ना क्षणिकवादी जी। तो बौद्ध इधि की परंपरा गौतम बुद्ध से थोड़े गौतम माने जैसे अभी मान लीजिए अभी स्वामी रामदेव जी को आराम दे रहा हूं मैं आपको कपाल भाती अनुलोम विलोम भास्त्रिका इत्यादि जो कुछ भी है तो इसको जो प्राणायाम इत्यादि से जो कहा जाता है वास्तव में प्राणायाम है नहीं ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया विशेष है पर तभी परायाम यदि कहा जाए तो भाई कपाल भाती इत्यादि करते हैं तो कहते क्या है ये स्वामी रामदेव जी ने किया है स्वामी रामदेव जी का ही कपाल है ऐसा ही कहते हैं ना जी हाँ जी है तो उनकी नहीं है तो उनकी नहीं हां उन्होंने तो प्रचार किया है हां पहले से ही जो चला आ रहा था हठ तो योग हां उनका उन्होंने प्रचार किया है स्वामी जी ने प्रचार किया है तो सामान्य जनता जो होती है सामान्य जनता उसने गहराई में नहीं जाती है वो मोटी मोटी चीज को देखती है और वो कहते देते कि भाई स्वामी जी का है ये स्वामी जी ने मैने स्वामी जी का कपाल भाती नहीं पहले से आते हुए वह प्रचार किया है ऐसे ही ये गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध जिस सिद्धांत को पर चलते है शून्य जो सिद्धांत है ये सिद्धांत पहले से ही आ रहा था जब महर्षि वेदव्यास व्याधि थे तब से आ रहा था क्योंकि महर्षि सत्याग्रह्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यारकाश में लिखे हैं कि महाभारत में लगभग एक हजार साल पहले से व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी है नहीं, नहीं।, नहीं। तो विद्वान तो थे परंतु विद्वान के साथ साथ जिसकी वेद के प्रति श्रद्धा नहीं है जो मतलब पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे आलस्य करने लग गया बुद्धि है पढ़ाई लिखाई में आरक्ष किया वेद के प्रति मतलब उतना झुकाव नहीं रहा तो वह अपना एक दर्शन बना लिया आप एक दर्शन एक विचार हो गया तो वो जो विचार था जो कि वैदिक सिद्धांत से विपरीत था ऐसा नहीं समझना चाहिए इसको क्योंकि जो है जो आजकल का इतिहासकार होगा ना जी कांग्रेस बुद्धि वाली कांग्रेस और क्या बोलते हैं ये सभ्यता वाली भी दोनों पश्चात सभ्यता भी वैसी है हाँ वही वही कांग्रेस मान पश्चात हाँ, <laughs> कांग्रेस का मतलब हुआ पश्चात सभ्यता नहीं ठीक कह रहे है हाँ, हाँ। हाँ। और फिर और कठोर शब्द में कहेंगे दुर्बुद्धि कठोर शब्द में कहेंगे तो दुर्बुद्धि हाँ, दुर्बुद्धि तो ये पश्चात सभ्यता वाली जो है क्योंकि ये लोग बुद्धिमान तो होते ही है बुद्धिमान तो है ही परंतु इनका कोई आधार नहीं होता इनका कोई आधार तो ये तो बस बुद्धि विलास के माध्यम से करते हैं ना किसी चीज को प्रत्यक्ष तो किया नहीं होते हाँ, पश्चात सभ्यता में भी जिसने जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर लिया है अब उसमें बुद्धि विलास नहीं चलेगा कभी जमाना था कि कहा जाता था कि पृथ्वी चपटी है चप्टी ठीक कह रहे बाइबिल भी लिखा न की पृथ्वी चप्टी है हाँ अब अ, पृथ्वी चपटी है अब परंतु ये बात तो प्रत्यक्ष हो गया कि पृथ्वी गोल है नहीं जी हाँ जी तो पृथ्वी गोल है ये बात जब अब सिद्ध हो गया तो ये, जो ये विचार था कि पृथ्वी चपटी है और उसके आधार पर बहुत सारे विचार बने वो सब खंडित हो गया ना जी हाँ जी वो तो सब, सब बाइपल में तो शायद लिखा नहीं हो मगर ये सामान्य ज्ञान यही था सारी चर्च वालों का है। अब मैं को यही हूं। ऐसा हो सकता है नहीं, मैंने तो मैंने कभी पढ़ा क्योंकि बाइबल पूरी पढ़ी है एक बार दोनों दोनों, दोनों मिस कर पढ़ी दोनों पुस्तक आपने पढ़ी है।, है हाँ जी पढ़ी हाँ तो है उसमें दोनों पढ़ी है हाँ पढ़ी तो दोनों है अच्छा उसमें लिखा तो मैंने नहीं हो सकता देखिये कई चीजें मैंने जो नई तस्ट बहुत ध्यान से पढ़ी है दो तीन बार पुरानी एक ही बार पढ़ी है तो मैं ये हो सकता है कि जब जल्दी पढ़ता है ना व्यक्ति तो कई बार ध्यान से चुप भी जाता आ, है की मैं वन हंड्रेड परसेंट पक्का हूँ मगर तो हम लोग इतिहास में, में हमने पढ़ा हुआ है जब हम... आपने बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं बिल्कुल क्यूँकी इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है की दो ऐसे ऐसे चीज पढ़ा हुआ है की जब स्वर्ग में जाता था तो स्वर्ग जाते समय जो है आ, तो उसके हुई लिख दिया करता था कि इसने इतना बगीचा दान दिया है कितना दिया है तुम इसको स्वर्ग में इतना ये दे देना। ऐसी परंपरा थी ना क्वेश्चन में हाँ, आ, मुझे अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोपहर हाँ मैंने इतिहास में दसवीं क्लास के इतिहास में नौवीं दसवीं क्लास के इतिहास में पढ़ा है की दुख विमोचन पत्र या नाम कुछ विशेष है कुछ भी कुछ आ, उसका नाम था जो हुडी लिखा जाता था कोई भी क्रिश्चन यदि मरता था तो वो जो है जो अपने जीवन में दान किया जो कुछ भी बाग बगीचा इत्यादि जो कुछ भी दान किया तो मृत्यु के समय जो है हुडी को मैंने वो जो है उसके सिरहाने में रख दिया जाता था पोप लीला जो है ना पोप पोपो पोप। में पोप असल में कई चीजें ये आई है बाद में आई है चाहे वो लिखी या। हो ना बाइबल में तो भी बाइबल में नहीं, नहीं भी लिखी हो परंतु तो ऐसी परंपरा थी जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है परंपरा के रूप में पृथ्वी चपी थी बिल्कुल और आ, आ, आ, पत्रा में पत्रा आत्मा बाइबल है क्या हैं जी स्त्री में आत्मा नहीं है ये आपने पढ़ा है ये असल में बाइबल में ये तो लिखा है की स्त्री को उसकी एडम की पसड़ी निकाल के है अब आत्मा मुझे पढ़ना पड़ेगा दोबारा उस, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता अभी देखिए कभी देखिएगा तो ना हम, आप पढ़े हैं तो क्योंकि तो यही है ना कि स्त्री में आत्मा नहीं है ऐसी तो जो भी हो निकली ये तो पक्का लिखा हुआ है वो तो मैंने पढ़ा हुआ है मगर उसने आत्मा विशेष लिखा है क्योंकि वो ध्यान पढ़ना पड़ेगा हो तो देखिएगा तो मैं अपने प्रसंग में हम आते हैं तो ये है कि ये जो परंपरा थी ये नहीं समझना चाहिए कि जो है बुद्ध के बाद का आजकल का इतिहासकार होगा मैं बताना चाह रहा था कि आजकल का जो इतिहासकार होगा ना वो क्या कहेगा देखो देखो, देखो इसमें बौद्ध का मत दिया हुआ इसलिए बुद्ध के बाद हुआ नहीं ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल जी ऐसे आजकल के दुर्बुद्धि मनुष्य कहेगा ऐसे ही ऐसे ही करते है आजकल के योग वाले जो है ना जो हिस्ट्री लिखते है योग वो जैसे आपने कहा वैसे ही लिखते है वो लोग हाँ, तो भुण पर गलत है, एक गलत है। हाँ जी, नहीं, आप कह रहे हैं, तो पुराना है। तो ये जो है तो उन लोगों का मत ये है कि भाई दो चीजें है एक समुदाय विशेष हो गया समूह जो अवजबी रूप हो गया और एक सूक्ष्म भूत मान सूक्ष्म भूतों का जो समूह है संसार विशेष है वह सूक्ष्म भूत का समूह है कोई अलग से उसकी कोई सत्ता है या या वह वही है तो करें उनका कहना कि अलग से कोई सत्ता नहीं है अलग से कोई विशेष नहीं है हाँ जी। उनका कहना इस पर ये चर्चा चलेगी तो अब समय हो गया है तो यही पर हम रखते हैं अच्छा, कल इस पर आपको हम फिर बताएंगे अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये नहीं, नहीं आप ठीक अच्छा अच्छा तो मंत्र पाठ करते हैं कोई प्रश्न तो पूछे नहीं तो मंत्र पाठ नहीं, नहीं। देखिए मैं तो पूछता रहता हूँ साथ में उसी तरह समझ तब आप एक साथ में प्रश्न भी पूछते रहे तो आप तरह पढ़ाते है उस रूप में मुझे प्रश्न का असर मिल जाता है पूछने का चलो ठीक है बहुत अच्छी बात पूछा ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमा पूछ श्याम श्याम शाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते